वे सब कलयुग में समुत्पन्न के साथ ही हैं और उस समय की विशेषता से रहित ही हैं। उनके इत्रों में यहाँ पर सप्तृषिगण धर्म को कहते हैं वह धर्म वर्णों और आश्रमों से आचार से युक्त वैदिक तथा स्मृतियों के द्वारा प्रतिपादित दो प्रकार का है इसके अनंतर कृतयुग में उन क्रियाशीलों में निश्चय ही प्रजा होती है कृतयुग के मनुष्यों का सप्तृषियों के द्वारा प्रदर्शित श्रोत और स्मार्थ धर्म है यहाँ पर कुछ लोग धर्म की व्यवस्था के लिए युग से स्थिर रहते हैं मनवंतर के अधिकारों मुनिगण स्थित रहा करते हैं जिस प्रकार से ताप दावाग्नि के द्वारा प्रदग्ध त्रीणों में रहते हैं प्रथम वृष्टि के उन वनों के भूतों में समुत्पत्ति होती है ठीक उसी भावी कलियुग में समुत्पन्न व्यक्तियों से कृतयुग के व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है इसी रीति से यहाँ पर युग की ही संतान परस्पर में युग हुआ करता है जब तक वर्तमान मनवंतर का क्षय होता है तब तक बिना किसी व्यवच्छेद के इसी प्रकार से युग से दूसरे युग की समुपत्ति हुआ करती है निम्न सब बातें सुख आयु बल रूप धर्म अर्थ और काम ये सभी क्रम से युगों में तीन तीन पात क्षीण हुआ करते हैं संध्याशो में युगों की धर्म सिद्धियों का हास हुआ करता है इस प्रकार से यह जो प्रति संधि है हे द्विजो मैंने कीर्तित कर दी है इसी से चारों युगों का सबका प्रसाद है यह चारों युगों की आवृत्ति सहस्त्र से लेकर है। है। यह ब्रह्मा का दिन कहा गया है। जितना बड़ा दिन होता है, उतनी ब्रह्मा जी की रात्रि हुआ करती है यहाँ पर युग क्षय से लेकर भूतों का जो सीधापन है वह जड़ीमान होता है यही ही समस्त युगों का लक्षण कहा गया है वह चारो युगों की चौकड़ी अब इकहत्तर हो जाया करती है जब क्रम से यह चौकड़िया इकहत्तर समाप्त होकर दूसरी बदलती हैं, तभी दूसरे मनु का अंतर हुआ करता है समान यथाक्रम से हुआ करता है उसी प्रकार से प्रत्येक सर्ग में भेद उत्पन्न हुआ करते हैं यह पैतीस परिमित ही है और न इनसे कम है और न अधिक होते हैं ऐसा ही बताया गया है उसी रीति से कल्प युगों के साथ लक्षणों परिवर्तन परिवर्तमान जीव लोग भली भांति स्थित नहीं रहता है बहुत ही संक्षेप के साथ यह इतना ही युगों का लक्षण बताया गया है यहाँ पर मनवंतरों में जो बीत चुके हैं तथा जो अनागत है उनका सब यही है और एक मनवंतर के द्वारा ही समस्त अंतर होते हैं कल्प से कल्प जो होता है वे सब विख्यात हैं उनको जान लो जो अभी तक नहीं आए हैं उनमें ज्ञान पुरुष के द्वारा उसी प्रकार से तर्क कर लेना चाहिए समस्त मनवंत्रों में व्यतीत हो गए हैं और जो अनागत हैं, उनमें यहाँ पर नाम और रूपों से सब तुल्य अभिमान वाले हैं जो आठ प्रकार के देवगण है अथवा यहाँ पर मनवंतरेश्वर है ऋषिगण और मनुगण सब प्रयोजनों से तुल्य हैं। इस तरह से पहले युग में वर्णों और आश्रमों के प्रकृष्ट विभाग को और युगों के स्वभावों को सदा प्रभु किया करते हैं के विभाग, युग और युगों की सिद्धियां से यह कह दिए गए हैं अब सृष्टि के सर्ग को समझ लो यहाँ पर युगों में विस्तार के साथ और आनुपूर्वी से अर्थात आरम से अंत तक क्रम में से स्थिति का वर्णन करूंगा परशुराम का संवाद श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे hey राजन अमित से समन्वित महान आत्मा वाले जमदग्नि के इस प्रकार से होते हुए कुछ वर्ष व्यतीत हो गए थे हे नृप शार्दुल समस्त धर्मों के धारण करने वाले परम श्रेष्ठ राम भी वेदांग के तत्वों की ज्ञाता और सब शास्त्रों के विशारद थे महान मती से समन्वित और विनीत आत्मा वाले उन्होंने अपने माता पिता की शुश्रूषा की थी और निच की चेष्ठाओ से प्रतिदिन प्रीति महान तेज वाले पितामा ने उस परम दृढ़ की और गमन करने की निश्चय देव के द्वारा नियोजित होते हुए किया था भृगुपुंग ने माता पिता के चरणों में अपना सिर रख कर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए नम्रता पूर्वक यह वचन बोले थे हे तात इस समय में आपके और माता के समक्ष में कुछ अर्थ विज्ञापित करने की अभिलाषा रखता हूँ आप मेरी उस अभिलाषित को श्रवण करने के योग्य होते हैं मैं अधिक समय से पितामा के दर्शन करने के लिए उत्कंठित मन वाला हो रहा हूँ इस कारण से आप दोनों की आज्ञा से इस समय में उनके समीप में गमन करूँगा हे तात बड़े प्रसन्न मन वाली पिता के द्वारा मैं कितनी ही बार बुलाया गया और उनके हृदय में मुझसे मिलने की अधिक उत्कंठा है बहुत लोगों के द्वारा उन्होंने यह कहलवाया है है। कि वे मुझे देखने की अधिक इच्छा करती हैं। मेरा मिलना और पितामह जो भी प्रिया है। इस कारण से उनके समीप में जाने की आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा इस प्रकार से उनके इस परम संभ्रात कहे हुए वचन का श्रवण करके वे दोनों माता पिता बहुत ही परिहर्षित हुए थे और उनके नेत्रों से अश्रुओं के कन ऊे थे उन दोनों ने उस ताम सुख पूर्वक जाओ और जिससे पितामा और पितामही के दर्शन प्राप्त करोगे और उनकी प्रीति भी होगी वह पहुंचकर न्याय पूर्वक उनकी शुश्रूषा में तत्पर रहना कुछ समय तक हे वत्स उनकी प्रीति को प्राप्त करने के लिए उनके घर में निवास करूं। बहुत समय तक वहां स्थित न रहकर, फिर उन दोनों की अनुज्ञा से हे महाभाग हम लोगों को देखने की इच्छा से कुशलता के साथ यहां पर आ जाना अपने पुत्र को देखे बिना हम लोग आधे क्षण भी नहीं रह सकते हैं। इस कारण से आप पितामाह के घर में अधिक लंबे समय तक ठहरने के योग्य नहीं होते है पितामाह के समीप में गए हुए भी हे पुत्र, उनकी ही आज्ञा प्राप्त कर उनकी अनुज्ञा से कम से कम शीघ्र ही यहाँ पर आ जाओ वशिष्ठ जी ने कहा इस प्रकार से जब उससे कहा गया तो वह महान बुद्धिमान था उसने उनको प्रणाम करके परिक्रमा की थी और माता पिता की आज्ञा पाकर वहाँ से वह पिता माँ के घर को चल दिया था वहाँ पर जाकर उस राम ने महात्मा भृगुवर्यचि के आश्रम में प्रवेश किया था जो की अनेक मुनिगण और शिष्यों से उपशोभित था वह आश्रम सभी और वेदाध्ययन के बहुत बड़े उद्घोष से प्रतिध्वनित हो रहा था और वहां के सभी प्राणियों में सर्वथा नहीं था तथा सभी जीवों के द्वारा वह अतीव मनोहर था उस परशुराम ने परम सुंदर आश्रम में प्रवेश करके हे राजेंद्र आसन पर विराजमान ऋचिक का दर्शन किया था और आगे स्थित पितामह को देखा था उनका स्वरूप धीशने में स्थित पात्र के ही समान तब से जाज्वल्यमान था दक्षिणा के द्वारा अध्ययर की ही भांति सत्यवती के द्वारा वे उपासित थे। के के ही सदृश कौन है जो की सभी लक्षणों से पूजित है, है तो यह बालक परंतु गंभीरता और विनय से युक्त बहुत बलवान प्रतीत होता है उन दोनों के हृदय में बहुत कौतूहल हो रहा था और वे हर्ष के साथ यही मन में चिंतन कर रहे थे कि राम परम विनीत भाव से समन्वित होते हुए धीरे से उनके समीप में पहुंच गए थे। उस बुद्धिमान राम ने अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करके परमानंदित होते हुए उन दोनों के चरणों का स्पर्श मस्तक के द्वारा किया था और दोनों हाथों से उनका अभिवादन किया था इसके अनंतर परम प्रीति युक्त मन वाले उन्होंने उस श्रेष्ठतम को उठा लिया था और दोनों ने अलग अलग आशीर्वाद के द्वारा उसका अभिनंदन किया था उसको अपने वक्ष स्थल से लगाकर किया था और अपनी गोद में बिठाकर उन दोनों के ने बहुत अधिक हर्ष प्राप्त किया था इसके उपरांत जब वे सुख पूर्वक बैठ गए तो उस आत्मवंश के समुद्वन करने वाले से उस समय में उन दोनों दंपत्ति ने क्षेम कुशल पूछा था उन्होंने पूछा था कि हे वत्स तुम्हारे माता पिता सकुशल हैं और तुम्हारे सब भाई सानंद तो है अपने माता पिता की अनुगामिता और भाइयों का जो चेष्ट था वह भी कह दिया था हे महाराज इस तरह से उन दोनों की संप्रीति से समुत्पन्न गुणोंगनों से बहुत ही प्रसन्न राम पिता के पिता के घर में रह रहा था वे घर में सभी प्राणियों के मन और नेत्रों को आनंद देने वाला हो गया था उनकी सोश्रुषा में तत्पर होकर उसने वहाँ पर कुछ मास तक निवास किया था हे राजन इसके पश्चात महान मन वाले भृगुवर्या ने उन दोनों की आज्ञा प्राप्त करके पिता पितामा के गुरु के निवास स्थल आश्रम में गमन करने की इच्छा की थी परम प्रीति से संयुक्त उन दोनों के द्वारा उसका आशीर्वचनों से अभिनंदन किया गया था और उन दोनों ने जिस प्रकार में और आश्रम के प्रति प्रदर्शन कर दिया था उस महान तपस्वी ने विधि पूर्वक चैवन की सेवा में प्रणाम किया था और बड़े हर्ष पूर्वक उनसे आज्ञा प्राप्त कर वह राम भृगु के आश्रम की ओर रवाना हो गया था वह समस्त मुनिगणों में मुख्य भ्रगु के आश्रम मंडल में जाकर देखा था कि वह आश्रम परम शांत चित्त वाले मुनियों से सभी और घिरा हुआ है अतीब घनी और शीतल छाया वाले और सभी ऋतुओं के गुणों से समन्वित तथा प्रीतिदायक फलों और तरोवरों से वह आश्रम संयुक्त था के पक्षियों की वहां पर हो रही थी जो मन और कानों को परम सुख प्रदान करने वाली थी वेद मंत्रों के समुचारण के घोष से वह आश्रम सभी ओर से प्रतिध्वनित हो रहा था। मंत्रोचारण पूर्वक दी हुई आहूतियों के द्वारा जो होम किया जाता है उसका अन्य वनों में फैलने वाले घंध से जो सभी और है उससे समस्त पापों का समूह जिससे निरस्त हो गया हो ऐसा वह आश्रम है हे राजन समिधाओं और कुशाओं के आहरण करने वाले तथा दंड मेकला और मृत चालाओं से विभूषित परम सुंदर मुनियों के कुमारों से साइने वह आश्रम शोभायुक्त है बीच में इधर उधर हाथों में पुष्प और जल लिए हुए संचरण करने वाली कन्याओं से वह आश्रम उपशोभित है अहिंसा के पूर्ण विश्वास से शंका से रहित अपने छोटे छोटे बच्चों के सहित हरणियों के झुंड जिससे मुनि कुटियों के आंगन में लगे हुए वृक्षों की छाया में बैठे हुए हैं रोमन से परमृष्टि युद्ध के साक्षिक आनंद के प्रदान करने वाले तथा मधुर स्वर से समन्वित मयूरों का नृत्य जिस आश्रम में प्रारंभ हो गया है, समीप में गमन करने वाले मृगों के शब्दों से जहाँ पर कर्ण फैले हुए हैं तथा अनालीड आतप की छाया में निवारों की राशि जहाँ पर सूख रही है ऐसा वह सुर में आश्रय है जिस आश्रम में समय पर अग्नि में आहुतियाँ दी जाती है और जहाँ पर अतिथियों के समुदाय का अर्चन एवं सत्कार किया, किया, किया पढ़े जाने वाले संपूर्ण स्मृति प्रतिपादित तथा वैदिक अर्थ का विचार किया जाता है जिसमे देवों और पितृगणों का यजन प्रारंभ कर दिया गया है तथा जो आश्रम सभी प्राणियों के लिए परम सुंदर है जिस परम सुरमय आश्रम में बहुत से तपस्वीगण विद्यमान हैं और जो कापुरुष नहीं हैं उन्हीं के द्वारा सेवित है यह तपश्चर्या की वृद्धि करने वाला परम पुण्यमय और सभी जीवों के सुखों का स्थल है। जिनका एकमात्र तप ही धन है उन तापसों के आनंद का यह आश्रय देने वाला है और यह ऐसा दिखलाई देता है मानो यह दूसरा ब्रह्म ही हो पुष्पों की सुगंध से भ्रमण करते हुए ब्रमणों की गुंजार से यह आश्रम गुंजित है सभी और विविध प्रकार प्रकार की की वायु वायु से से से वे है, जहां पर नाना भांति सर्वत्र वहन किया करती है। है। इस रीति अनेक प्रकार के गुनों से यह आश्रम समन्वित ऐसे आश्रम की जो बहुत ही उत्तम है उस राम ने देखा था जिस तरह कोई सुकृत करने वाला पुरुष स्वर्ग में प्रवेश किया करता है उसी तरह से परम विनीत उस राम ने वहां पर आश्रम में प्रवेश किया था उस आश्रम के उपांत में प्रवेश करके राम ने अपने प्रपितामह प्रपितामह का दर्शन प्राप्त किया था। हे राजन, वे वे ही मुनियों और शिष्यों से चारों ओर घिरे हुए थे। वे व्याख्यान करने की जो वेदिका थी उसके मध्य में एक कुशा के आसन पर विराजमान थे उनके शमश्रु जटा और कूच एकदम सफेद थे तथा ब्रह्म सूत्र से उपशोभित थे वामजंगा और जानू से दक्षिण उसे वे अध्यस्त थे योगपट से संवीत अपने देह वाले वे ऋषियों में परम श्रेष्ठ थे तथा व्याख्यान करने की मुद्रा से शोभित सव्य कर कमल वाले थे योगपट के ऊपर रखे हुए परम शोभित वामकर वाले और भलीभांति भांति उपनिषद के वाक्यों के सूक्ष्म तत्व के अर्थ की सहिति का विशेष विवरण कर रहे थे और उनका विवरण करके वे तपोनिधि मुख्य मुनियों को श्रवन करा रहे थे राम ने पिता का दर्शन किया था